प्राप्त होना चाहिए हरि ओ पक्ष श्रीमतेमचंद्राय नमः ओं नमः चरण परमहंसास्वादीचंदकर्णनाय भक्तजनमानसा श्रीरामचंद्रा वालीषा से वजने लक्ष्मींद्रिय च तो वक्षसी यस्ते हृदय संवृत्तम नरसिंह मजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणा परम भा जगद्धा नमा प्रहलाद नारद पराशर कुंडरी का व्यांबरीशसुखशनकूक्मांगन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्यागवता कल्पतरुभ्य पृका सिंधुभ्य पतिता पावेभ्यो वै वैष्णव्यो नमो नमः नमो नम नमोभ्यरीमतीभ्य सौरभे नमो ब्रह्मसुता पवितो नमो नमः चलिवासा मिश्रय परलभद्र सुभद्राभ्यागन्नाथयम श्री सीता सरंभा मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरी परा राम मंगलाना चर्ता श्री सीताराम गुणग्राम ण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीशिरा अर्थ जलवीत सही अथ भिन्न न भिन्न बंदों सीताराम पद परम प्रिय परिये कुंद इंदु समदेह समेह उमण करुणा जान परनेरु कृपा मर्दन मेन प्रणव पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान धन जासुदे आगार घन जाहृदगार बती रापर बंदौ पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह महामोहतम पुंज जासुवचन रविकर नि कर बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नौ जग काज कलि समुद्र गूढ़क लचो प्रगचो सप्तहाज भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्नने श्री राम जय राम जय देवी की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री सुदर्शन चक्र भगवान की जय, श्री लोकनाथ महादेव की जय, श्री नीलाचल क्षेत्र की जय, श्री गौर गवीरा की जय, श्री श्री राधाकांत भगवान की जय श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री यमुना महारानी की जय, जै जगत जगज्जननी गौ माता की जय, अखिल गोवंश जय, श्री सूरश्याम गोधाम की जय, श्री पत्डा गोधाम की जय, श्री जड़कोर गोधाम की जय. श्री जगन्नाथ गोधाम की जय सब संतन की जय श्री श्रीमदाज्य रामानंदाचार्य भगवान की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास साई महाराज जय श्री जगदगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय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 श्री गौरांग लीला महामहोत्सव की जय श्री मधुसूदन भगवान की जय श्री गदाधर भगवान की जय श्री विष्णु पद की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री, श्री सीताराम हर हर हरि हरि हरिशरणम भक्तवांछाकरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महति कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुनापुलिन वंशीवट गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलुपीख में श्री नित्य साकेत बिहारीनी बिहारी जी की चरण सन्निधि में गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में पूज्य परमहंस जी महाराज एवं संतों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सतगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में विराजमान होकर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है रामचरितमानस का क्रमिक प्रवचन हो रहा है और उस प्रवचन में श्री नाम वंदना का प्रकरण ही अभी चल रहा है नौ दोहे का श्री राम नाम वंदना का प्रकरण पूर्ण हुआ इसके पश्चात विनय पत्रिका में श्री राम नाम की महिमा का स्मरण और कवितावली में श्री राम नाम की महिमा का स्मरण अब गोस्वामी जी के एक अनुपम कृति दोहावली दोहावली ग्रंथ के अनुरूप श्री राम नाम की महिमा का स्मरण हम लोग कर रहे हैं उसके पूर्व पांच दोहे रामचरितमानस के पाठ का क्रम है उस क्रम को हम लोग पूर्ण करते हैं क्योंकि विशुद्ध कथा तो वही है जिसके श्रोता हनुमान जी शंकर जी सब है उनको पहले कथा समर्पित करते हैं इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करते हैं आज श्री चैतन्य लीला बड़ी अद्भुत हुई महाप्रभु जी का गया धाम की यात्रा पर जाना और मधुसूदन भगवान का दर्शन करना मंदार पर्वत पर भगवान मधुसूदन का दर्शन करना और ब्राह्मणों के प्रति कैसी भक्ति व अद्भुत अद्भुत प्रसंग आज का आज पिताजी दर्शन नहीं कर सके बड़ा अद्भुत आज का प्रसंग था तीर्थ की महिमा तो है ही है भगवान का धाम चिन्मय होता है और उसमें जन्म लेने वाला मनुष्य नहीं कीट पतंग नहीं स्थावर वृक्ष भी सामान्य नहीं क्योंकि उस दिव्य भूमि में उस, उसका जन्म वृक्ष के रूप में हुआ है वह भी असामान्य बात है विशेष सौभाग्य की बात है तो तीर्थवासी का आदर करना ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सिखाया युग धर्म तो है ही है युग धर्म के दुष्प्रभाव से खान पान की अशुद्धि से शौचाचार की उपेक्षा से पवित्र तीर्थ में जन्म लेने के बाद भी हम लोगों में अनेक विकृतियां आ जाती हैं और उन विकृतियों के कारण ही हमारे प्रति असन्मान या अश्रद्धा की भावना लोगों के मन में उत्पन्न होती है हमें अपने स्वरूप का संरक्षण करना चाहिए ये बात तो सही है पर तीर्थ यात्री को तीर्थवासी में दोष दर्शन नहीं करना चाहिए भगवत भाव से उसका वंदन पूजन करना चाहिए तीर्थवासी ब्राह्मण में दोष नहीं देखना चाहिए यह शिक्षा श्री महाप्रभु जी अपने परिकर को देना चाहते थे और वे एक वृक्ष के नीचे ही उन्होंने विश्राम किया अत्यंत ज्वर से ग्रसित हो गए और उनके मोताजी आचार्य श्री चंद्रशेखर जी उनको माता सची ने साथ भेजा था आचार्य जी को आचार्य जी के आचार्य जी भी बड़े चिंतित तो हो गए कि रहा अत्यंत तीव्र ज्वर कैसे इसका समन हो प्रायः महाप्रभु अर्ध चेतना की स्थिति में पहुंच गए और उस समय उन्होंने व्याकुल होकर के कहा कि तीर्थवासी ब्राह्मण का चरणामृत विप्र चरणोदक से हमारी व्याधि का समन होगा महाप्रभु जी के परिकर के जो उनके विद्यार्थी रहे जिन्होंने उनसे शास्त्रों का अध्ययन किया था उन्हें अन्वेषण के लिए भेजा शरणामत लाने के लिए भेजा लेकिन उस क्षेत्र के जो ब्राह्मण थे उनके अशुद्ध आहार विहार आचार को देख करके उनके परिकर की यह भावना नहीं बन पाई कि इन इन लोगों का जो नाम मात्र के ब्राह्मण हैं चोटी और जनेऊ है आहार विहार शुद्ध नहीं है ऐसे लोगों का पैर धो के चरण धो के हम महाप्रभु को कैसे दें पर महाप्रभु जी ने उनमें से ही एक पधारे हुए ब्राह्मण को जो कि स्वाभाविक भगवान के भक्त थे उनका चरण घोया और चरणामृत पीकर के यह स्पष्ट किया कि हमारी व्याधि का तत्काल समन हुआ मानस जी में सगुण उपासक परहित निरतनीत दृढ़नेम तेनर प्राण समान जिनके द्विजपद प्रेम ब्राह्मणों के चरणों में जिनका प्रेम है भगवान कहते हुआ हमको प्राणों के समान प्रिय हैं। ब्राह्मण भक्ति का सभी शास्त्रों में खूब वर्णन है वैष्णव भक्ति संत भक्ति ब्राह्मण भक्ति गौ भक्ति इनका शास्त्रों में खूब निरूपण किया गया है गौ ब्राह्मण संत इनके प्रति हमें भगवत भाव रखना चाहिए भगवत भाव से इनकी सेवा करनी चाहिए विशुद्ध भगवत भक्त की संत की वैष्णव की पहचान यही है कि वह कभी ब्राह्मण निंदक नहीं होगा कभी ब्राह्मण विरोधी नहीं होगा ब्राह्मण अपने स्वरूप में अपने आचरण में प्रतिष्ठित नहीं है तो उसका जुम्मेवार वह स्वयं है उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा किंतु केवल जन्मना जात्या ब्राह्मण मानकर यदि हम उसमें श्रद्धा करते हैं ब्राह्मण मानकर उसका आदर करते हैं उसका पूजन करते हैं तो ब्राह्मण के आदर पूजन का जो पुण्य है वो हमें प्राप्त हो जाएगा वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है ये उसकी जिम्मेवारी हम संत नहीं है हुँ? केवल संत की वेशभूषा मात्र है और वो वेशभूषा भी अपने पुण्य से नहीं मिली है गुरु गोविंद की कृपा से मिली है किस लायक भी नहीं थे सियार कहीं शेर की खाल ओढ़ने लायक होता है सियार गीदड़ शेर की खाल ओढ़ने योग्य नहीं होता है पर ये गुरु गोविंद की कृपा के उन्होंने कृपा करके यह संत का साधु का वेश हमें कृपा करके प्रदान किया अब यह बात बिल्कुल सत्य है सर्वान भगवान साक्षी हैं, हमारे में साधुता नहीं है ठीक से मनुष्यता भी नहीं आई साधुता तो बहुत ऊंची चीज है भगवान की भक्ति ज्ञान वैराग्य तो अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं लेकिन इसके बाद भी केवल तिलक को देख करके तुलसी को देख करके संत की वेशभूषा को देख करके यदि कोई संत मानकर श्रद्धा करता है तो उस श्रद्धा का लाभ उसे मिल जाएगा हम अपनी बात नहीं करें एक उदाहरण दे रहे हैं भले ही नहीं पर साधु मानकर संत मानकर कोई श्रद्धा करेगा तो उसका लाभ उसको मिल जाएगा चतुष्पाद प्राणियों में चार पैर वाले प्राणियों में गाय को पशु नहीं मानना चार पैर वाले प्राणियों में गाय के रूप में साक्षात भगवान है दो हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण को मनुष्य नहीं मानना ब्राह्मण साक्षात भगवान की विभूति है चार आश्रम हैं ब्रह्मचर्य ग्रहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास इन चार आश्रमों में चतुर्थाश्रमी को मनुष्य नहीं मानना चतुर्थाश्रमी को साक्षात नारायण स्वरूप मानना ये शास्त्र की आज्ञा है और उस आज्ञा का जो श्रद्धा पूर्वक पालन करेगा उसका लाभ उसको मिल जाए और श्री विष्णु पद का दर्शन करके कैसा महाभाव का आवेश महाप्रभु जी में हुआ उस सब लीला हम लोगों ने देखी लीला ऐसी चित्र पर छा जाती है ऐसी छा जाती है चित्र पर कि फिर उसी का ही स्मरण बना रहता है अब कथा तो मन से करनी है लेकिन सवेरे जो लीला देखी है वही लीला चित्त पर चढ़ी हुई है हा हा कल कौन सी लीला है, है? जी नवद्वीप आगमन श्री गया धाम से महाप्रभु जी नवद्वीप पधारेंगे कृष्ण मंत्र के उपदेश से कैसा भावावेश हुआ ये सब अद्भुत झांकिया हैं हाँ दोहा क्रमांक पंचानवे तक हो गया है बालकांड में एक पोथी हो तो महाराज जी के हाथ में दे दो है पोथी बड़ी वाली पोथी ये तो छोटे तो पढ़ नहीं पाएंगे बड़े वाले पढ़ेंगे बड़ी वाली है पोथी पाठ की होगी ना देखो महाराज जी को दो ये, ये पढ़ लेंगे ले अगवान बरात अवला सकल दुखित देख गिर नारी करी महिला परोदती बजती सुता नारद कर में काारा पवन मोर बसत उपदेश ना, आज्ञी ना, आज्ञी के माया उदासी न छाया पर घर घालक आज नबीरा ना पाज की जान प्रसव के पिया ja uh -huh. एक बार आवत शिव चंदा घुपुर कमल बचा कौ यो शिव कहा वचन तब सब करा विषाद खन व्याप सकल पुर घर घर यह भगवना लगन सुनाई आय समय की विवाह कर देव बुला रामा बोली सकल का रामा रामा रम सो asti divya suva का संस्कृति से शासन गणपति पूजे उष्ठु भवान सुनिशंशय करे जनी सुरहना बुजियो सुनि संशय करे जनी सुरहना गोरी शंकर सीतारा कल राम नाम को अंक है सब साधन है सून अंक गए कचु हाथ नहीं अंक रहे दस गुण यहाँ तक दोहावली में चर्चा कल हो चुकी है अब आगे गोस्वामी जी दोहाली में कह रहे हैं बहुत सुंदर बात बहुत सुंदर बात इतना बढ़िया दोहा है भैया जी कि इसको सुनने के बाद यदि कोई तत्काल भजन में नहीं लगा तो उससे अधिक भाग्यहीन इस धरती पर कोई दूसरा प्राणी नहीं कितना सुंदर वो राम नाम जप जी हजना राम नाम जप जी हजना सुकृत सुख काल तुलसी यहाँ ज्वाल सो गयो आज आजुकी काल राम नाम जप जी जो जन है भगवदीय जन है वैष्णव जन है वो अपनी वैखरी वाणी से रामनाम जप करके भये सुकृत सुखसाले, सुकृत और सुख दोनों के निधान हो गए माने परम सुकृति हो गए और परम सुखी हो गए जिन भाग्यशाली हरिजनों ने वैष्णवों ने भगवदीय जनों ने अपनी वैखरी वाणी से हरिनाम का आश्रय ले लिया वे सुकृति हो गए पुण्यात्मा हो गए और सुखी हो गए किंतु जिन भाग्यहीन लोगों ने तुलसीदास जी कहते हैं वैखरी वाणी से जिहवा से श्री राम नाम के जप में आलस किया कहते उनको तुम नष्ट हुआ ही समझ लो तुलसी यहां जो आलस राम राम करने में हरि नाम लेने में यदि प्रमाद किया आलस्य किया तो गयो आज की काल गयो आज की काल का तात्पर्य है कि आज या कल इसने उन्हें नष्ट हुआ ही समझो नष्ट होने का मतलब है उनका जीवन जन्म व्यर्थ चला गया यदि हम अपने जीवन जन्म को सफल बनाना चाहते हैं तो आज से अभी से इसी क्षण से नाम जप का व्रत ले लें चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय नाम का अनुसंधान बना रहे क्या करें हमको ये कहने में बड़ी लज्जा आती है क्योंकि हम निरंतर नाम का अनुसंधान नहीं कर पाते हैं फिर भी जो सही बात है वो तो कहनी चाहिए हम करते होते और हो, कहते तो और अच्छा लगता तो लज्जा नहीं आती पर बिना किए कह रहे हैं इस लज्जा होती है लेकिन हमारा आपका सबका कल्याण इसी में है कि बस भजन का व्रत ले लें भगवान के नाम स्मरण का व्रत ले लें हम लोग बड़े लोभी लालची हैं लोभ के लाभ के बिना किसी भी उत्तम से उत्तम कर्म में हमारी प्रवृत्ति नहीं होती जीव का स्वभाव है पहले ही विचार करेगा करने के पहले ही सोच ले इससे लाभ क्या है अज्ञान के कारण अविद्या ग्रसित होने के कारण हानि के कार्य को लाभ का कार्य मानकर करता है वो हानि के काम को लाभ मानकर करेगा तो लाभ कहां से मिलेगा हानि ही मिलेगी पर हानि का कर्म भी हानि का कर्म मान के थोड़ी प्रभुत्व होता है हानि के हानिप्रद कर्म में भी उसे अज्ञान के कारण लाभप्रद मानता हुआ उसमें प्रभुत्व होता है माने बिना लाभ के लोभ के किसी कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती तो कोई कहे कि तुलसीदास जी तो कह रहे कि भैया उनका जीवन नष्ट हुआ समझो और यदि जीवन सफल बनाना है तो हरि नाम लो तो हरि नाम लेने से होगा क्या क्या लाभ होगा बोले जो अलौकिक लाभ होगा वो तो होगा प्रत्यक्ष लाभ देख लो क्या नाम गरीब निवाज को राज दे जनजा तुलसी मन परिहरत नहीं गुरु बिनुआ की बान। तुलसी मन परिहरत नहीं घुर की आ श्री रघुनाथ जी गरीब निवाज हैं दीन दीनहीनों पर विशेष कृपा करने वाले हैं और जब नामी ऐसे हैं तो नाम वैसा क्यों ना हो नामी गरीब निवाज हैं तो नाम तो नामी से भी ज्यादा गरीब निवाज है कैसे बोले नामी श्री रघुनाथ जी ने जिस विभीषण को लात मारकर भगा दिया था जिसके पास दूसरा वस्त्र भी पहनने के लिए नहीं था जिसने आकाश में खड़े होकर कहा त्यक्वा दारांश्च पुत्रांशव राघवम शरणंगता वाल्मीकि रामायण में मैं अपने स्त्री पुत्र आदि सबको त्याग कर फिर राघव में आपकी शरण में आया उस विभीषण को त्राण देने वाला इस पूरे त्रिभुवन में कोई नहीं था पर श्री राम जी ने क्या लिया विभीषण से कुछ नहीं लिया एक चुल्लू जल तक नहीं लिया एक तुलसी दल तक नहीं लिया सोने की लंका थी एक आध तोला सोना ले आते एक रत्ती भी नहीं लाए जल तो वहीं था समुद्र का एक चुल्लू जल भर लेते वो भी नहीं लिया तुलसी घर में ही थी नव तुलसी का वृंद था वृंदमाने झुंड बगीचा था पूरा तुलसी का कुछ नहीं लाए केवल श्रवण सुजस सुनी आई हो प्रभु भंजन भव भीर प्राही प्राही आरती हरण शरण सुखद रघु कहकर प्रणाम किया और राम जी का व्यवहार देखिए अस कही करत दंडवत देखा दिशे का। दीन वचन सुने प्रभु मन भा परिवार तुम्हारा लात मारकर जिसको भगाया गया था उसके साथ इतना सुंदर व्यवहार बगल में बिठा लिया कहू लंकेश जिसने लंकेश होने के घमंड में मेरे रक्त विभीषण को लात मार कर भगाया है अब वह लंकेश नहीं अब मेरे दृष्टि के समक्ष आने पर लंकेश तुम जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमास कोई संपदा विभीषण भी सकुशी दीन रघु अस प्रभु साड़ी भजा से नर पशुन पूछ विषाणा ये तो नामी का चमत्कार है भैया जी ये नामी का चमत्कार है और नाम का चमत्कार क्या है बोले नाम गरीब निवाज को गरीब निवास श्री रघुनाथ जी का नाम राज देत जनजा यदि कोई राज्य पद की कामना से प्रतिष्ठा की कामना से ऐश्वर्य की कामना से नाम का आश्रय ले तो नाम महाराज उसे सारी धरती का साम्राज्य दे देते हैं आप लोग कहेंगे कि किसी को दिया एक दो हैं तो गिनाऊं पर एक जो अत्यंत प्रसिद्ध है उसको गिना देता हूं उसका स्मरण कर लेता हूं जिसको नाम वंदना प्रकरण में आप सुन चुके हैं ध्रुव सगला जपे ऊ हरी ध्रुव जी ने ग्लानी पूर्वक नाम का जप किया और उसका परिणाम ये हुआ कि यद्यपि ध्रव जी ने कहा कि अब आपका दर्शन करके मन में कोई कामना नहीं रह गई है कामना की निंदा की है स्तुति में ध्रुव जी ने लेकिन प्रभु भगवान ने कहा फिर भी तुम जब घर से चले थे तो तुम्हारे मन में संकल्प था तो देखो सबसे पहले तो सप्तीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हम तुमको नियुक्त करते हैं और एक दो वर्ष का राज्य नहीं होगा 36,000 वर्ष तक तुम इस संपूर्ण पृथ्वी का शासन करोगे और इसके बाद ततो गता सर्वलोक नमस्कृतम यतो उपरिष्टारिभ्यवर्तते गतीस हजार वर्ष का राज्य भोगने के बाद अंत में आप मेरे नित्य धाम को प्राप्त करेंगे गतो नावर्तते यत यहाँ पहुंचने के बाद वहां से लौटकर धरती पर आना नहीं पड़ता इतना ही नहीं सूर्य चंद्रमा सप्तर्शी संपूर्ण तारामंडल तुम्हारी प्रदक्षिणा किया करेंगे और तुम अपने स्थान पर अटल ध्रुव होकर के अविचल होकर के विराजमान रहोगे आज भी ध्रुव जी उसी अवस्था में विराजमान है समझे या नहीं समझे नामी ने लंका का राज्य दिया और नाम ने छत्तीस हजार वर्ष का त्रुहवन का राज्य दे दिया और त्रुहवन का राज्य देने के बाद केवल यही की गारंटी नहीं तत्गनता सीमत स्थानम तो नाम गरीब निवास है चाहोगे तो, तो मिलेगा ही कुछ न चाहोगे तो भी मिल जाएगा मूक दास जी जो चाहे सो कछु नहीं पावे बिन मांगे देता जो चाहे तो कछु नहीं पावे कछु नहीं पावे का मतलब क्या है जो मिलेगा वो नासवान होगा इसलिए कछु नहीं पावे हरि हरिदेता कहे मलु युक्त निष्काम भजेंगे कर लेता जो निष्काम भाव से भजते हमको अपना लेते हैं तो गोस्वामी जी के भैया देख लो तुमको लौकिक संपत्ति की पद प्रतिष्ठा की कामना है तो नाम गरीब निवाज है फिर राम राम करो नाम का आश्रय लो वो तो अपना जन जान करके और निज जन मान करके संपूर्ण धरती का साम्राज्य तक दे देता है लेकिन क्या करें तुलसी मन परिहरत नहीं गुरु गुरबिनिया की बात गुरु गुरुबिया जानते हो गुरु गुरुगुनिया जानते हो नहीं जानते हो? आज हम सवेरे लगभग चार बजे जा रहे थे यमुना जी का दर्शन करने कहां तक आई कहां तक कम भाई थोड़ा टहलने जा रहे थे तो सवेरे चार बजे हमने देखा कि एक व्यक्ति कचड़े के ढेर में खड़ा होकर बोतल कागज जो कुछ भी कुछ बटोर करके बोरा में भर रहा था ऐसे लोगों को कहते घुर बुनिया घूरा बीनने वाले क्या मिलता है घूरा बीनने वालों को क्या लाख दो लाख रुपए दिन में कमा लेते हैं क्या ये प्लास्टिक की पन्नी कचड़ा ग्लास बोतल इकट्ठी करने वाले लोग घूरे के ढेर पर कचड़े के ढेर पर कचरा बीनने वाले लोग दिन भर में कितना कमाते हो लाख दो लाख कमाते हैं क्या पता नहीं शायद हजार रुपए दिन भी मुश्किल से मिलता हो शोक में जाता होगा वो सब कचड़ा कितना पैसा मिलता होगा उसका मन को भूरा बीनने की आदत पड़ी है राम राम करने की आदत नहीं है ये राजकुमार बनना ही नहीं चाहता ये सुखी समृद्ध सुकृति जीवन नहीं जीना चाहता है ये तो दरिद्र बनकर ही जीना चाहता है इसे घूरा बीनने की आदत पड़ी है ये घूरा बीनना क्या है इन संसार के स्वार्थी लोगों का आश्रय लेकर इनसे सुख की चाह यही घूरा बीनना है भैया जी नाते रिश्तेदारों से सुख की चाह संसार के किसी भी संबंध से पिता माता से भाई से बहन से पत्नी से पुत्र से पुत्री से सुख की चाह य यही भूरा बीना है क्या सुख मिलता है आपका अत्यंत अत्यंत से अत्यंत कोई निकट व्यक्ति होगा वो तभी तक आपसे प्रेम करेगा जब तक उसके स्वार्थ की सिद्धि आपसे हो रही है स्वार्थ की सिद्धि में जिस क्षण बाधा पड़ेगी उस समय सब संबंध समाप्त हो जाएंगे संसार का नियम है पर हम सबको घूरा बीनने का अभ्यास है जो स्वयं तुमसे आशा लगाए है, बैठते हैं तुम उनसे आशा लगा रहे हो दुल राम का प्यारा रत्नों को बटोरो भूरे पर कचड़ा क्यों बटोर रहे हो क्या मिलेगा उस कचड़े को बटोरने से बोले देखो महाराज आप तो भजन की बात कहते हो हमको तो मोक्ष चाहिए क्या चाहिए मोक्ष चाहिए क्योंकि चार जो पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष इनमें मोक्ष को चरम पुरुषार्थ माना है, अंतिम पुरुषार्थ माना गया और पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में ही मानव जीवन की सार्थकता मानी गई इसलिए हम लोग सनातनी लोग जब किसी भी वैदिक कृत्य को करने बैठते हैं तो पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थ हम ऐसा संकल्प बोलते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि धर्म अर्थ काम और मोक्ष इसकी सिद्धि यहां तक लिखा है हमारे ग्रंथों में कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिसने पुरुषार्थ चतुष्टय को करतल करने का कोई पुरुषार्थ नहीं किया प्रयास नहीं किया उस व्यक्ति का जन्म व्यर्थ है कैसे बोले अजा गलत तनस्यव तस्म निरथकम बकरी के गले में लटकते हुए स्तनों के समान उसका जीवन व्यर्थ है किसी किसी बकरी के गले में स्तन लटकते हैं ना तो उससे दूध निकलता है ना उससे बकरी की शोभा वृद्धि होती है व्यर्थ में लटक रहे हैं ऐसी व्यर्थ में शरीर लेकर वो डोल रहा है घूम रहा है चाहते तो मोक्ष हैं चर्चा मोक्ष की करते हैं पर मोक्ष मिलता नहीं क्यों नहीं मिलता क्योंकि हमारी पुरुषार्थ चतुष्टय को समझने के प्रति विपरीत बुद्धि हो चुकी है विपरीत बुद्धि क्या है हमने धर्म का फल अर्थ मान लिया हमने धर्म का फल अर्थ मान लिया और अर्थ का फल काम मान लिया तो क्या काम का फल मोक्ष है काम का फल तो मोक्ष नहीं काम माने कामना इच्छा कामना का फल ही पुनर्जन्म है हमारी कोई कामना रह गई थी बाकी उसकी पूर्ति के लिए वर्तमान शरीर मिला अब फिर कामनाएं रह जाएंगी तो वो कामनाएं ही हमें पुनर्जन्म के चक्र में धकेल देंगी। यदि आप इसी क्षण कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दें तो आप इसी क्षण मुक्त हैं आपको मुक्त होने के लिए कुछ करने की आवश्यकता कामना शून्य हो जाए अभी इसी क्षण सर्वथा सर्वथा कामना शून्य हो जाए तो इसी समय मुक्त है पर कई बार ये भ्रम हो जाता कि हम कामना शून्य हो कामना शून्य नहीं हो पाता कामना चित्त में रहती मन में रहती कामना हाँ वेश बदल बदल के आती है वो कभी परमार्थ का लवादा उड़ के आ जाती है कामना तो चित्त में रहती है कामना कैसे मिटेगी? राम भजन बिनू नी कर जामा बिना भजन के कामनाएं नहीं मिटेंगी जैसे बिना स्थल के वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता ऐसी बिना भगवत भजन के कामनाओं का नाश नहीं हो सकता भजन क्यों नहीं बनता है? भजन न बनने का कारण है असंतोष जैसी भी अवस्था में भगवान ने जहां हमको रखा है उसी में हम परम संतुष्ट रहने का अभ्यास कर लें तो हमारे भजन में संसार के किसी कोने में कोई बाधा नहीं पड़ेगी पर हर समय हम असंतुष्ट हैं इस असंतोष के कारण भजन नहीं बनता क्यों जिस वस्तु के प्रति हमारा असंतोष है उसकी प्राप्ति के प्रयत्न हम लगे रहते हैं हमारे पूज गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि अपने संपूर्ण जीवन में असुविधा क्या होती है इसका हमें अनुभव ही नहीं हुआ पूरे जीवन में कभी असंतोष नहीं कभी असुविधा नहीं पहली बार गोधाम पथमेड़ा की यात्रा में गए 2003 की बात क्यों नहीं क्वेशन के 2003 या 2004 की बात है हैं 2003 कौन बोल रहा है भरतदास जी भरतदास जी गए थे ना साहब हाँ तो भैया एक महात्मा हमारा जमात का महात्मा कह रहे हैं तो बात मानी पड़ेगी 2003 में बक्सर धाम श्री सीताराम विवाह महोत्सव करके और काशी से ट्रेन पकड़नी थी मरुधर एक्सप्रेस काशी आए श्री राम जानकी मठ में परम पूज्य श्री पंजाबी भगवान का दर्शन किया रामानंद संप्रदाय के बड़े सिद्ध संत थे पूज्य श्री पंजाबी भगवान उनका दर्शन किया और उनका दर्शन करके फिर स्टेशन आ गए महाराज जी समय के पहले ही स्टेशन पहुंच जाते थे जैसे तो मान लो चार बजे की ट्रेन है तो तीन बजे के पहले वो स्टेशन पर जाकर बैठ। भले ट्रेन लेट हो एक बार हमारी ट्रेन चूक गई तो महाराज जी बोले हमारी जीवन में कभी ट्रेन नहीं चूकी पंडित जी की ट्रेन चूक गई जब आप हर काम में लेट लपेट रहते हो इसलिए ट्रेन चूकी भाई हम ट्रेन की प्रतीक्षा दो चार छह घंटे कर लें पर ट्रेन हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगी हमें समय से पहुंचना चाहिए तुम्हारा जी समय से चलो जलो, चलो चलो पहुंच गए वहां चार बजे की गाड़ी थी शाम की चार बजे की मरुघर एक्सप्रेस थी और तीन ही बजे वहां पहुंच गए ठंड का समय अगहन का महीना ठंड तो होती है और ट्रेन लेट होने लगी अंधेरा हो गया कोहरा पड़ने लग गया खूब ठंड पड़ने लगी और महाराज जी खुले प्लेटफार्म पर तो एक सामान्य सा कंबल धुस्सा कहते हैं उसको धुस्सा धुस्सा ओढ़ के महाराज जी बैठे पगड़ी बांध के ऐसे बैठे अब सब लोगों की चिंता महाराज जी को बहुत ठंड लग रही है तो महाराज जी स्टेशन में कोई कमरा देख लेते हैं मारे बोले शांति से शांति से बैठो सबको जहाँ जिनको ठंड लग रही वो चले जाओ हम यहाँ जहाँ बैठ गए वहां से उठेंगे नहीं हम यहीं बैठे तो लोगों ने हमको तैयार किया कि आप कहो आपकी बात महाराज जी मान लेते हम गए महाराज जी सब बड़े दुखी हैं आपके लिए महाराज जी बोले पंडित जी बाल्य काशी में व्यतीत हुआ है अध्ययन काल काशी में व्यतीत हुआ है कितना सुख है काशी भगवान भूत भावन विश्वनाथ की नगरी है परम वैष्णव की नगरी है ट्रेन समय से आ जाती तो बैठ के चले जाते काशी निवास का सौभाग्य नहीं मिलता अब देखो हम लोग सब असंतुष्ट के हाय हाय ट्रेन लेट हो गई महाराज जी परम संतुष्ट काशी निवास का सौभाग्य नहीं मिलता एक क्षण भी काशी का वास दुर्लभ है ये मुक्ति की खान है काशी की महिमा कहने लगे बोले इसलिए जितनी देर काशी में बैठो खूब राम राम करो राम राम जितना सुनाओगे भोले बाबा को वो उतने ज्यादा प्रसन्न होंगे और तुम बातचीत करके विक्षेप कर रहे हो इसलिए तुम्हें ठंड लग रही हो तो छाया में चले जाओ हम यहीं बैठेंगे आपको सुनकर आश्चर्य हुआ स्वामी महाराज जी बारह घंटे ट्रेन लेट थी कितने घंटे चार बजे की ट्रेन सवेरे चार बजे आई कुछ लोगों के टिकट मथुरा से थे वो तो यहां वाले तो कैंसिल ही कर दिए कितने लोग हम नहीं जाएंगे कितनी वो यहीं से स्टेशन से वापस आ गए और जोधपुर पहुंचते पहुंचते शायद तीस बत्तीस घंटा हो गया होगा कितनी लेट होती चलेगी ट्रेन सब परेशान महाराज जी रास्ते में कुछ लेते नहीं वहां पहुंचे तो थोड़ा ज्वर महाराज जी के शरीर में हो गया स्नान वगैरह किया एक धर्मशाला में फिर पथमेड़ा के लिए चल पड़े उस समय पथमेड़ा में भी बहुत निर्माण वगैरह तो नहीं था 2003 की बात अकाल का समय था तो बहुत गोवंश भी वहां था बड़ी संख्या में गोवंश अकाल के समय गोवंश बढ़ जाता है गौशाला तो हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी मरघर में तो कान पकड़ ले जीवन में कभी ना बैठे कहा क्यों इतना विलम्ब कर इतनी देर लगाई अरे बोले जो ट्रेन पैसा ज्यादा ले और बैठने का सुख दे नहीं जल्दी उतार दे वो अच्छी कि जो खूब बढ़िया यात्रा का आनंद दे वो अच्छी देखो पैसा कम लिया और खूब ट्रेन में यात्रा का सुख प्रदान किया महाराज जी तकलीफ तो हो गई आपको इतनी महाराज जी बोले मरने मरने के बाद पता नहीं कौन कहा जाएगा किसी का कोई पता नहीं है भगवान जाने पर भगवान की कैसी करुणा है गिरिराज बाबा की कैसी कृपा है कि जीते जी गोलोक मिल रहा है लाख डेढ़ लाख गैया जहाँ है वो तो गोलोक धाम है महाराज जी बोले तो जीवित अवस्था में गोलोक धाम की प्राप्ति हो रही है ये कम सौभाग्य की बात है क्या पथमेड़ा गोलोक धाम है गोलोक धाम की प्राप्ति हो रही है तो इस धाम की प्राप्ति में थोड़ा सा किसी को कष्ट भी हो गया तो इस कष्ट की स्मृति नहीं रहनी चाहिए गोलोक धाम का दर्शन होगा इस प्रसन्नता का स्मरण होना चाहिए ये स्वाभाविक अवस्था थी उनकी चाहे जैसी प्रतिकूल परिस्थिति हो उसमें असंतुष्टि नहीं इसलिए किसी भी अवस्था में उनकी आत्मस्थिति प्रभावित नहीं होती थी वो सदा सर्वदा अपने स्वरूप में अपनी महिमा में प्रतिष्ठित रहते थे अपने श्री ठाकुर जी के नामरूप लीला में प्रतिष्ठित रहते थे क्षणार्ध के लिए भी वहां से वो विचलित नहीं होते थे यही कारण था कि किसी विपरीत परिस्थिति का प्रभाव उनके चित्त पर नहीं होता था अन्य और क्या हो सकता राजस्थान के एक गांव में गए लंबी यात्रा करके गए सवेरे के चले जो वृंदावन उदयपुर बस चलती है नाथद्वारा जाती है उस बस में रोडवेज की बस में बैठ के गए जयपुर जयपुर उतरे वहां से हरमाड़ा हरमाड़ा से फिर एक बस बदली और रोडवेज की बसें साधारण बसें और उस समय बसें भी ज्यादा नहीं चलती थी खूब भीड़ होती थी बसों में फूस के भरते थे और जहां महाराज जी को पहुंचना था वहां शाम को पहुंचे हम लोग अंधेरा हो गया था और वहां से कार्यक्रम स्थल जहां पहुंचना था वो कम से कम तीन चार किलोमीटर दूर था पैदल जाना था वहां तक हमारा तो मोहरा सूख गया महाराज जी अभी पैदल भी चलना पड़ेगा अरे उल ऐसे ही थोड़ी मिलेगा महात्मा का स्थान है कथा होनी है वहां जंगल में चलो हमने कहा महाराज जी हम तो बहुत श्रमित हो गए थक गए आज तो बड़ी सवेरे से तीन बजे से रात को जगे हुए हैं और अब तो रात हो गई तो बोले ऐसा है कि तो तुम अपना थैला लाओ हम लाद लेते हैं पैदल पैदल तो चल सकते हो कि नहीं तो अपना उनका थैला सामान तो था ही भागवत जी की पोती भी थी हमारा थैला भी खींच करके अपने कंधे पर ले लिया बोले पंडित जी बहुत थक गए हम जानते हैं खाली हाथ चले चले हम भी ऐसे शिष्य हमने तनिक भी लज्जा संकोच नहीं किया खाली हाथ हम वहा महाराज जी सामान ला दे हम खाली हाथ चल रहे व पहुचे तो खेत में रुकाया था एक पत्थर का मकान था उसमें मैंने खिड़की तो बनी थी पर उसमें पल्ला वल्ला नहीं था ना दरवाजा था दरवाजे का खाली चिन्ह था तो बाजरे की करब से ही ठंड का समय था तो बाजरे की करब से ही खिड़की को रोका गया था और दरवाजे को उसको खोल दो तो भीतर चले जाओ बंद कर दो तो बंद हो गया अब उसमें से छन के हवा आ रही और राजस्थान में रेत होने के कारण रात को ठंड बढ़ जाती है और वहां व्यवस्था के नाम पर एक शीसी में मिट्टी का तेल और एक उसमें बत्ती जलाई थी उसको लुक्का कहते हैं तो लुक्का जल रहा था महाराज जी बोले अरे ये केरोसिन की गंध से देवी देवता सब भाग जाएंगे बुझा दो इसको तो जाते ही उसको बुझा दिए और अंधेरा एकदम अंधेरा हमने कहा महाराज जी अब तो अंधेरा हो गया टार्च भी नहीं है अपने लोगों के पास आप कैसी जगह आगे बताओ कोई व्यवस्था का तो नाम ही नहीं खाली एक घड़ा पानी रखा है एक तखत है उस पर कम्बल बिछा है नीचे बाजरा की करप बिछी थी ऊपर से फर्श डाला था और कंबल पड़ा था उससे हम लोग लेट जाओ यही व्यवस्था थी एक कमरा था एक ही कमरा था लंबा महाराज जी बोले देखो पंडित जी भगवान की कितनी करुणा है सब रोगों की यही दवा मिट्टी पानी और हवा कैसी सुंदर राजस्थान की मिट्टी है क्या बढ़िया छनछन करके शुद्ध वायु है। वा। यहाँ कोई बाहन नहीं है कोई प्रदूषण नहीं है कितनी अच्छी हवा है और सवेरे थोड़ी देर के लिए मोटर चलेगी पानी निकलेगा कुआ से कुआ था लेकिन कुआ में पानी नहीं था उसी में बोरिंग थी तो डीजल इंजन से पानी निकालने की व्यवस्था थी उस समय स्नान कर लो और घड़ों में भर लो पानी तो द्वारा काम में आ जाएगा हर में तो इंजन चलेगा नहीं महाराज जी बिजली तो नहीं है तो कहते जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग जीवित नहीं रहते थे क्या महाराज जी रहते तो थे लेकिन अब तो आवश्यकता होगी बिजली की नहीं कोई आवश्यकता नहीं है देखो जब से बिजली आई तब से लोगों की आंख जल्दी खराब होने लगी भगवान ने कितनी करुणा की है सात आठ दिन जितने दिन यहाँ हैं नेत्रों को पूर्ण विश्राम मिलेगा हमने कहा महाराज जी नेत्रों को तो विश्राम मिलेगा हम आपसे पढ़ते हैं हम विद्यार्थी हैं हम ऐसे बोलते थे महाराज जी से वो मर्यादा वाली जैसी होनी चाहिए गुरु शिष्य की मर्यादा ऐसी बात नहीं थी जैसे बालक अपनी माँ से बातचीत करे ऐसे बात करते थे महाराज जी माता की तरह माता और पुत्र के जैसा व्यवहार था माँ से कोई संकोच होता बोलने में ऐसी महाराज जी से बोलते हमने कि महाराज जी हम तो विद्यार्थी हैं और लाइट नहीं होगी तो हम पढ़ेंगे कैसे महाराज जी हमको पढ़ाते थे रोज महाराज जी बोले देखो दिन में तो दो समय कथा होगी उसमें समय मिलेगा नहीं मिल जाएगा तो दिन में भी पढ़ा देंगे नहीं तो रात में बिजली की जरूरत नहीं है देखो बिजली होगी तो हमको बैठ के पढ़ाना पड़ेगा और तुमको बैठ के पढ़ना पड़ेगा और अंधेरे में हम लेटे लेटे पढ़ाएंगे तुम लेटे लेटे पढ़ लेना कितनी सुविधा होगी हमको जो याद है वो हम पढ़ा देंगे और तुम सुन लेना और हम की महाराजी मान लो हमको नींद आ गई तो बोले तुम बोलना हुकारी भरना बंद कर दोगे तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे कैसे असंतोष होगा न वस्त्र से असंतोष न भोजन से संतोष किसी वस्तु से असंतोष नहीं जब तक असंतोष होगा कि ये चीज चाहिए ये चीज चाहिए तब तक भजन नहीं बनेगा कुछ नहीं चाहिए हमें केवल और केवल श्री रघुनाथ जी के चरण कमल चाहिए ये भाव मन में सुदृढ़ हो जाए तो भजन बनेगा एक श्री मनुकदास जी का एक पद है पूज्य बक्सर वाले महाराज जी इस पद को बहुत प्रेम से गाते थे हम मिल जाएगा तो हम सुना देंगे नहीं मिलेगा तो भगवान नहीं। श्री कीर्तन करा श्री राम जय राम जय जय पद है भैया जी मलुदास जी भजन क्यों नहीं बनता जो भी हम चर्चा कर रहे थे ना मन में असंतोष है इसलिए भजन नहीं बनता हम हर हाल में संतुष्ट रहना सीख लें तो भजन में बाधा नहीं पड़ेगी भजन ना बने तो से मन से ला dari गिनाई गई, गई है क्यों भजन नहीं बनता हट्टा में भजन नहीं होता कामना रहित तो हो जाए तो भजन बनेगा अब मन लगे या न लगे स्वाद आवे न आवे भजन करो भजन करने से ही कामना नष्ट होगी क्योंकि राम भजन बिन मिटही की कामा थल विहीन तरु कवहू की जामा वो तो करना नहीं अब मोक्ष धर्म का फल मोक्ष नहीं तब हमें समझना यह है धर्म का फल अर्थ नहीं है धर्म का फल है अपवर्ग अपवर्ग माने संसार चक्र से छूट जाना मोक्ष प्राप्त कर लेना धर्मस्य अपवर्ग से धर्म का फल अपवर्ग है मोक्ष है और महाराज जी जब धर्म का फल मोक्ष है तो सामान्य धर्म अपने आप पीछे रह गया क्योंकि सामान्य धर्म का जो फल है वो भी सामान्य ही है विशेष धर्म विशेष धर्म क्या है सभी पुनसाम परो धर्मो य तो भक्ति रधु क्षेत्र तो अहित क्य प्रतिहतो यत्मा सम्प्रति परम धर्म धर्म का आश्रय इसलिए है कि धर्म का आश्रय लेकर धर्मरूपी सीढ़ी पर चलकर हम परम धर्म में आरूढ़ हो जाएं। धर्म का फल परम धर्म है और उस परम धर्म का फल है मोक्ष संसार चक्र से सूचना अहंका सर्व पापेभ्यो मोक्ष श्यामी मां तो धर्म का फल मोक्ष हो गया तो अर्थ का फल क्या है अर्थ किस लिए है बोले नारथस्थ ध कांतस्य अर्थ का प्रयोजन है धर्म धर्म के लिए अर्थ का उपयोग धर्म के लिए अर्थ का उपयोग धर्म का फल मोक्ष और अर्थ धर्म के लिए अर्थ जो है तो धर्म के लिए भगवान ने जो भी सामर्थ्य कृपापूर्वक हमें प्रदान की है उससे हम अच्छे से अच्छे काम करें गऊ ब्राह्मण की सेवा माता पिता की सेवा दीन दुखियों की सेवा और सारे जगत को भगवान जगन्नाथ का स्वरूप मानकर प्राणी मात्र की सेवा जिसको भी हमसे कुछ सुख चाहिए उसको सुख देना परम श्रद्धे स्वामी राम जी महाराज बहुत अच्छी बात कहते सुख लेने की वस्तु नहीं सुख देने की वस्तु है क्या सुख देने की वस्तु है बस देव ये देने से तुम राग रहित हो जाओगे उस कर्म के प्रति जो राग है और उस राग का ही कारण जन्म मृत्यु का चक्र है उससे मुक्त हो जाएगा राग निवृत्त हो जाएगा बस केवल दूसरों को सुख देने का अभ्यास कर लो दुख आएगा हम स्वयं सहन कर लेंगे पर अपने किसी भी कार्य से किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे ऐसा निश्चय कर लो सबको सुख दो सुख लेने की आशा है इसलिए दुख होता है सुख लेने की आशा छोड़ दो तो दुख रहित हो जाओ तब तो अर्थ जो है वो धर्म के लिए है तो काम काम भी तो पुरुषार्थ है वो किस लिए है बोले कामरूपी जो पुरुषार्थ है काम रूपी जो पुरुषार्थ है वो किस लिए है बोले काम से प्रीति इंद्रियों को तप्त करना ये काम का स्वरूप नहीं है रूप रसगंध शब्द स्पर्श के पदार्थ जो जो इंद्रिय चाहती है उसको देना ये काम का स्वरूप नहीं है क्योंकि पदार्थों को भोगते भोगते इंद्रियों की भोगने की शक्ति ही समाप्त हो जाती है देखते देखते आंखने की देखने की शक्ति समाप्त होगी सुनते सुनते कान की सुनने की शक्ति समाप्त होगी सारी इंद्रिया अपने विषय को ग्रहण करते करते अंत में उनको ग्रहण करना भी छोड़ देती है तृप्ति भी फिर भी नहीं होती तृप्ति होती तो हम सोचते कि चलो आंख चली गई तो जाने दो बहुत दुनिया देख ली अब क्या देखना दुनिया बोले नहीं आंख बनवाओ नई आंख लगवा लो क्योंकि अभी संसार को देखने की वासना शांत तो नहीं हुई बोले बहुत अच्छा हुआ परनिंदा पर चर्चा सुननी पड़ती थी अच्छा हुआ कान की शक्ति सुनने के बोले नहीं लाओ डॉक्टर को बोलाओ बढ़िया मशीन लगवा लो कान में वासना निवृत्ति हो जाती देखने सुनने सुंगने भोगने की तो हम उसके लिए प्रयत्नशील नहीं रहते तो वासना तो निवृत्त हुई नहीं वासना ही बनी हुई है तो काम का स्वरूप क्या है जीवन निर्वाह क्या जीवन निर्वाह जितने में हमारी गुजर बसर हो जाए हमारे जीवन का निर्वाह जितने में हो जाए उतना हम स्वीकार कर लें उससे ज्यादा हम स्वीकार न करें समझे बाबा दुनिया तो चाहेगी कि तुम लेते लेते तुम चाहे भली मर जाओ पर लेते रहो मन मतलब पर साधक का कर्तव्य ये है हाँ कोई बड़े संत महंत हैं कोई बहुत बड़े संत महंत हैं और उनका बड़ा भारी परमार्थ का काम चल रहा है तो उनकी बात तो हम नहीं कहते पर जो वस्तुता साधक श्रेणी के हैं उनको अपने उपयोग से अधिक वस्तु किसी के भी द्वारा दिए जाने पर नहीं लेनी चाहिए हमारे दो लंगोटी से दुआ चला से काम चल रहा है तो भैया जिसके पास नहीं उसको हमको नहीं चाहिए हम हम नहीं लेंगे लेंगे नहीं नहीं महाराज जी ले लो किसी को दे देना तो हमसे मजदूरी क्यों करा रहे हो बेगारी क्यों करा रहे हो हम व्यक्ति को खोजें फिर तुम उसको दें एक व्यक्ति आया महाराज जी महाराज जी को एक सॉल उड़ा भक्तमाली जी को अब बोले महाराज जी जिसका आप ही व्यवहार करना किसी को देना मत तो महाराज जी ने इतने जल्दी उतारा अपने ऊपर से मेरी आंखों के सामने तुरंत उतारा और बोले यह हम आपको ही दे देते हैं क्यों आप दूसरे को देने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं हमारे पास उतनी ही वस्तु हम रखते हैं जितना हमारे व्यवहार के लिए जरूरी है हमारे व्यवहार से ज्यादा जो चीज आती है हम दूसरे को दे देते हैं हम रखते है नहीं अब तुम प्रतिबंध लगा रहे हो कि किसी को देना मत तो तुम ही रखो हम ऐसी वस्तु नहीं रखते जिस पर प्रतिबंध हो कि हम किसी को दे न सकें रखो अपने पास ही रखो नहीं लिया महाराज बोले नहीं महाराज अब तो अब आप धली दे देना बोले नहीं अब तो आप ही प्रसादी रख लो कोई बात नहीं लिया अन्यथा नहीं कहना मानना भी अन्यथा नहीं इसे निंदा के ब्याज से स्वीकार मत करना अपनी सावधानी के लिए इसको समझना कई बार विरक्त संतों के देह त्याग के बाद भी उनके आसन पर सौ सौ कंबल मिलते हैं कितने कंबल पचास पचास कंबल कंबल के ऊपर कंबल कंबल के ऊपर कंबल बिस्ते बिस्ते इतना मोटा आसन हो गया हम ये नहीं कहते कि वो मांगने का या संग्रह करने का उनका स्वभाव यह हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं लेकिन यह अच्छी बात नहीं है जो व्यक्ति कुछ दे रहा है भरतदास जी महाराज वो दे तो रहा है हमको तो लगता मुफत में आ रही है वो चीज पर वो मुफत में दे नहीं रहा है वो कुछ दे रहा है तो उसके बदले बहुत कुछ ले रहा है दुनिया जो है बड़ी चतुर हैं। आप लोग तो सब भगवान के बड़े भक्त हैं पर प्रायः संसारी मनुष्य कामना युक्त होकर ही किसी को कुछ देना चाहता है एक जगह की बात है ब्रिज की बात नहीं कहीं बाहर की बात है संत भिक्षा के लिए गृहस्थ के द्वार पर पहुंचे तीन चार दिन से कुछ मिला नहीं था उनको महात्मा थे खुद रोटी नहीं बनाते थे वैष्णव संत तो ऐसी स्थिति होती तो सूखा सामान लेके अपने हाथ से रोटी बनाते पर वो अग्नि का स्पर्श नहीं करते थे तो उन्होंने नमो नारायण आवाज लगाई नारायण नारायण का, तो मैया बोले बाबा खेर अभी लाऊ उसने क्या किया चार पांच रोटी और साग एक थाली में और महात्मा देख रहे भीतर ये भर रही है और उसका पोता बीमार पड़ा था तो पोता के ऊपर ऐसे वो थाली और तो महात्मा देख रहे बाहर खड़े खड़े दरवाजे पे उसने कहा मां माता हाँ बाबा बोले ये अपने पोता की अलाय वलाय बाबा जी पे मद है क्यों बोले हम भजन करेंगे हम बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं कोई बात नहीं तीन दिन का उपवास हो गया चौथे दिन का भी उपवास हो जाएगा ये रोटी और किसी को दे देना हम नहीं लेंगे चलेंगे गए से ये स्थिति है संसारियों की कि किसी साधु को भिक्षा देने में भी घर की अलाय वलाये उसके माथे पर पटकना चाहते हैं महाराज बड़े परेशान हैं, घाटे पे घाटा हो रहा है बोले बोले शनि की दशा तुम्हारी बड़ी खराब है शनिवार को भंडारा करना और काला कंबल बांटना स्टील का कमंडल लोहा का कटोरा स्टील का कटोरा बांट देना और खूब बढ़िया गुलाब जामुन खिलाना कुछ उर्द का कुछ व्यंजन बना के खिला देना तो तुम्हारा शनि उतर जाएगा अरे भैया तुम्हारा शनि उतर जाए ये तो हम भी चाहते हैं पर साधुओं पर चढ़ जाए ये अच्छी बात नहीं साधुओं को तो वही वस्तु दे जिससे उनका भजन बिगड़े नहीं रूखा सूखा खाए कोई भोज भंडारी की आवश्यकता नहीं है रूखा सूखा खाना अच्छा उससे भजन अच्छा बनेगा कामना युक्त होकर संसारी व्यक्ति देते हैं निष्काम भाव से नहीं देते इसलिए काम का स्वरूप है जीवन का निर्वाह इसी को महाराज जी कपिल भगवान ने कहा यावदर्थ परिग्रह क्या यावदर्थ परिग्रह जितना प्रयोजन है उतना ही संग्रह उससे अधिक संग्रह पूज्य श्री खाकचोक वाले महाराज जी सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ऐसा अपरिग्रही जीवन हमने देखा नहीं आप सुनकर आश्चर्य करेंगे शायद किसी के मन में भरो विश्वास न हो पर हमने तो आंखों से देखा है निकट रह के देखा है दो लंगोटी नहीं रखते थे एक ही लंगोटी रखते थे एक कॉपी एक ही अचला एक ही गमछा और एक ही लंगोटी पहली बार उनके साथ यात्रा का अवसर हमें मिला तो केवल एक साफी थी उसको हमने निचोड़ दिया हमने कहा महाराज जी लंगोटी नहीं मिली तो महाराज जी बोले बच्चा देख एक बात सुन साधु पे किसी चीज का दरिद्र नहीं लंगोटी कई दरिद्र है उड़ जाती है बदल जाती है और किसी को बोरा बांधना हो रस्सी सुतली नहीं मिले बाबा जी की लंगोटी सुख उसी से बांधो तो लोग उपयोग में ले लेते हैं तो चिंता होती कि हमारी लंगोटी कहां गई और एक कई रहेगी तो न चोरी होगी न बदलेगी और महाराज जी गीली हाँ बोले हम गीली ही लंगोटी जीवन भर बांधते चले आए हैं जब वो पूरी तरह सड़ जाती फट जाती तो उसको विसर्जित करके दूसरी पहन लेते हैं दो लंगोटी नहीं रखते एक ही अचला एक ही गमछा एक ही लंगूटी आसन भी इतना बड़ा उनका रहता था खाली तखत पर लेट जाते थे न तो जिस केवल पीठ पीठ का भाग आसन पर आ जाए कमर के नीचे सब जमीन में और सिर तकिया की जरूरत नहीं जटाओं का तकिया बन गया एक कमंडल और आहार एक डेढ़ सका 24 घंटे में साग और तो शाम को डेढ़ पाव दूध बस कितना ही आहार था और लगभग कम से कम सवा वर्ष की आयु तक वे विराजमान रहे 125 वर्ष की आयु तक वे सशरीर विराजमान रहे और गए तो महायोगियों की तरह उन्होंने अपने जेह का त्याग किया यावदस्थ परिग्रह महाराज जी बड़ी विचित्र बात वो नहाते भी नहीं थे बहुत ज्यादा जैसे हम लोग बहुत पानी खर्च करते हैं ना नहा महाराज नहीं नहाते थोड़ा नहाते थे कम जल्दी तुरंत तो फट से नहा के चले पता नहीं क्या कितने जल्दी पानी डालते थे और ये बरसात होती तो यही खाट चौक में नीम का वृक्ष था खाली तखत पे बैठे रहते एक मतंगा था उसको जटाओं पे रख लेते जटाना भीजे क्योंकि वो सूखेंगे नहीं और खूब पानी की झड़ी लगती भीतर नहीं जाते आह आज रघुनाथ जी कितना बढ़िया अभिषेक करा रहे हैं स्नान वाह स्नान हो रहा है ऐसे ऐसे शरीर मिड़ते रहते मेल छुड़ाते रहते क्योंकि बढ़िया से तेल सावन से तो जीवन में कभी लगाया नहीं तो ऐसे ऐसे करते तो वो सब रज सब उड़ करके मेल जैसा जम जाता वो सब हो जाता और छोटी सी साफी उसी साफी को निचोड़ निचोड़ कर शरीर पोसते रहते और जब बादल खुलते भैया जी और वर्षा बंद हो जाती और जब बादल खुलते प्रकाश जैसा होता महाराज जी का शरीर ऐसा गौरवर्ण का चमकता था ऐसा चमकता था पूरा देह जैसे एक विशिष्ट कांति शरीर से प्रकट हो रही है और क्या कहते वाह आज तो रघुनाथ जी ने बहुत स्नान कराया वाह स्नान कराया वो भगवान के नहाए नहाते थे वो सामान्य जल से नहीं नहाते ऐसा मैंने देखा आँखों से भयंकर गर्मी में भी ऐसे ही नीम के वृक्ष के नीचे बैठ जाते आगे ठंडी में पानी टपक रहा है फिर नीम के वृक्ष के नीचे वहीं धूना चैतन्य हो जाता तो वहीं बैठ जाते ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के वातावरण में वो रहते थे यही उनके दीर्घ जीवन और स्वस्थ रहने का भजन तो साधन तो उनका था ही पर यह भी एक कारण था कि वो अधिक से अधिक प्रकृति में ही रहते थे प्रकृति कृतमता में बिल्कुल नहीं रहते थे बैठा दो श्री यहां आ गया इधर लिया ऊपर बैठा दो आराम से बैठ जाओ, कोई बात नहीं जय जय श्री राधे ये पीपाड़ वाले श्री रामदास जी महाराज हैं वहाँ स्थान उनका है और बहुत अच्छा सत्संग करते बड़ा बढ़िया गाते हैं बहुत बढ़िया भजन गाते हैं तो अभी कुछ दिन रहेंगे तो एक दिन उनका भजन भी सुनेंगे हम लोग है न श्री वृन्दावन बिहारी तो हम निवेदन कर रहे थे कामस् नेद्रिय पीतृ लाभो जीवित यावता जितने में जीवन का निर्वाह उतना ही स्वीकार करना उससे अधिक स्वीकार न करना अत्यंत आवश्यक जो वस्तु है उसको स्वीकार करने में हानि नहीं है पर अपने उपयोग से अधिक स्वीकार करने में हानि है संग्रह दुख का कारण है तो हम लोग ये है सही सही स्वरूप पुरुषार्थ चतुष्थ का इस स्वरूप को न मानकर पहले वाला जो हमने बताया ना कि धर्म का फल अर्थ अर्थ का फल काम काम का फल मोक्ष तो है नहीं तब शास्त्रों ने निश्चित किया है कि आपको मोक्ष चाहिए तो आप काशी चले जाओ काश्याम मरणाम मुक्ति ही काशी में मरने से मुक्ति हो जाती मुक्ति का क्षेत्र है काशी काशी महात्मा में लिखा है कि काशी प्रवेश के बाद अपने हाथ पैर तोड़ दे तब काशी में रहे हाथ पैर तोड़ने का मतलब ये नहीं उसमें तो लिखा है कि पत्थर से पटक करके पैर और हाथ दोनों कुचल दे पर ये अर्थ नहीं है उसका उसका अर्थ ये है कि काशी पहुंचने के बाद कहीं जाने की इच्छा समाप्त कर दो ये पैर तोड़ना हुआ और हाथ तोड़ने का मतलब है कुछ करने की इच्छा त्याग दे न कुछ करना है और न कहीं जाना है इस विचार से काशी अंतिम श्वास हम निवास करेंगे क्षेत्र सन्यास ले, ले काशी से नहीं जाएंगे कितने महात्मा तो आज भी ऐसे हैं कि जो काशी में भी केदारखंड से बाहर नहीं निकलते क्योंकि केदारखंड में में मुक्ति है धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने भी अंतिम क्षण में केदार खंड लिया और अंतिम क्षण तक केदारखंड में ही रहे बाहर गए नहीं केदारखंड से स्वामी जी एक बात कहते थे महाराज जी कि जन्म में हम पराधीन थे किस जाति में किस प्रदेश में कहां हमारा कब किस परिस्थिति में जन्म हुआ पूर्व कर्मानुसार हुआ लेकिन मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है कर्म करने की तो हम मृत्यु के स्थान का चयन कर सकते इसमें हम स्वतंत्र हैं तो हमें किसी मोक्षदायिनी पुरी का ही आश्रय लेना चाहिए अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हे अंत का पुरी द्वारा वती गया सप्तिका मोक्षदायी का ये मोक्षदायी का पुरी तो काशी में मरने से मुक्ति मिल जाएगी दूसरा प्रयाग में हठपूर्वक मरने से भी मुक्ति मिल जाएगी यद्यपि वर्तमान समय में ऐसा लोगों को कहो तो शायद सरकारी कानून की भी बाधा आवे और लोग कहें कि ये तो आत्महत्या के लिए विपरीत किया जा रहा है लेकिन पुराणों में प्रयाग महात्म में ऐसे वचन हैं कि वह त्रिवेणी संगम में जीवित जल समाधि ग्रहण कर सकता है हट पूर्वक प्राण त्याग दे उसका आत्महत्या का दोष उसे नहीं लगेगा वो जो संकल्प करके देह त्यागेगा उसके अनुसार उसको जिस लोक में जाना चाहेगा वो जो चाहेगा सो मिल जाएगा प्रयाग में हठपूर्वक देह के त्याग का भी महात्म्य है लेकिन तुलसीदासहावली के दोह में कहना चाहते हैं भैया राम राम करो तो अंतिम क्षण तक काशी में रहने की भी जरूरत नहीं है और राम राम करो तो हठपूर्वक प्रयाग में भी मरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो राम नाम लेता है वो सदा सर्वदा मुक्ति क्षेत्र काशी में ही रहता है और वो जब भी मरे वो भगवान की सन्निधि को ही प्राप्त करेगा तो भैया जब राम राम करने से मोक्ष हो रहा है तो काशी में मरना और प्रयाग में हजपूर्वक देह त्यागने की जरूरत क्या है राम राम नहीं कर सकते क्या और हम काशी मरने के लिए चले जाए आवश्यक है काशी में ही मरेंगे एक महापुरुष अधिक से अधिक काशी में रहे और भक्तों के आग्रह आग पर गुजरात गए वहीं सभी पूरा हो गए स्वस्थ थे बोले आएंगे चले आएंगे वहां स्थान गुजरात में उनका वहां गए वहीं सभी पूरा हो क्या गया क्या करोगे आप वृंदावन में एक महानुभाव आए वैश्य कुल के थे पुत्र एक ही पुत्र था और पुत्र और पुत्र वधू ने अत्यंत अपमानित तिरस्कृत करके उसको वृद्धावस्था में घर से निकाल दिया अच्छे संपन्न व्यक्ति थे भटकते हुए पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी के आश्रय में आए महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं अब आ गए तो आ गए लौट के तो नहीं जाओगे बोले नहीं जाएंगे अब तो जाएंगे क्या मार के भगाया वहां से जाएंगे कैसे तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है तुम वैश्य हो गृहस्थ को साधु का अन्न खाने का अधिकार उतना नहीं है एक दिन दो दिन प्रसाद रूप में ले ले बात अलग है और हमेशा खाना अच्छा नहीं है अब तुम साधु बन जाओ तो यहाँ का अन्न खाने लायक हो जाओगे तुम्हारा साधु बना दो हमको महाराज बोले नहीं तुम्हारा जहां गुरु स्थान है वहीं से बेच लो अयोध्या जी के शिष्य थे वो वही महाराज जी ने भेज दिया वहां से साधु बन के आए यहाँ सुदामा कुटी में रहने लगे कीर्तन में बैठते थे थोड़ी देर बढ़िया था महाराज जी बड़ा ध्यान रखते थे कई साल रहे और महाराज जी कहीं बाहर पधारे थे एक दिन वो हमारे पास आए पैर पर हाथ पर सूजन थी बड़े परेशान से बोले हम बीमार हैं और हमारा हाथ कांपता है हम लिख नहीं पाते हैं हमारे लड़के को चिट्ठी लिख दो हमने कह रहे इतने साल आपको हो गया ना लड़के ने खबर ली आपकी महाराज जी इतना ध्यान देते हैं अब चिट्ठी लिखोगे लड़का आएगा और ले जाएगा आपको आपका धाम छूट जाएगा अरे बोले अब इतने दिन तो रहिए है हम धाम में अच्छा तो बोले वहाँ हमने कहा वहाँ शरीर छूट गया मर गए तो क्या होगा अरे बोले लड़का है दाग दे देगा यहाँ तो साधु मर जाते थे ऐसी जमुना जी में डाल देते हैं हम ऐसे थोड़ी हम तो बेटा वाले हैं ऐसा बोला महा ये होता है गृहस्थीपना हमने कहा हम तो चिट्ठी नहीं लिखेंगे लिखेंगे तो रोने लगे बोले नहीं आपको कोई पाप नहीं पड़ेगा आप तो चिट्ठी लिख दो हम जो बोलते हम लिख नहीं सकते पोस्ट कार्ड हमने लिख दिया पंद्रह पैसे का पोस्ट कार्ड आता था कोष्टार्ड गया होगा और वहां से लड़का आया ले गया यहां से घर पहुंचने के बाद तीसरे दिन शरीर पूरा हो गया तीसरे दिन मृत्यु होगी। सत्य घटना सुना रहे हैं। कई साल यहां रहे मरने के लिए घर चले गए सबसे सच्चा सबसे सहज सबसे सरल साधन है श्री हरि नाम, श्री राम नाम श्री कृष्ण नाम यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं फिर हट पूर्वक प्रयाग में मरने की जरूरत नहीं है और अंतिम क्षण तक काशी में मरने का संकल्प लेने की भी आवश्यकता नहीं है राम राम करो। आह बहुत बढ़िया दुर्खने योग्य दुआ है काशी विधि बसी तनु सजे काशी विधि बस तनु तजे हठितनु तजे प्रयाग तुलसी जो फल तो सुलभ राम नाम अनुराग काशी में मरने से जो फल मिलेगा काशी में हठपूर्वक प्रयाग में देह त्यागने से जो फल मिलेगा तो राम नाम में प्रेम करने से राम नाम जपने से सहज ही मिल जाएगा बिना काशी प्रयाग मिल जाएगा यही बात है लोगों ने आशय समझा नहीं लेकिन श्री कबीरदास जी ने कहा जिनका प्राकृत्य भी काशी में हुआ था उन्होंने कहा जो कविरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा राम जी का क्या नहीं हो रहा काशी में तो मरने वाले कीट पतिंग भी मुक्त हो जाते हैं तो हम मुक्त हो जाएंगे तो क्या पर राम नाम के बल से हम मगह में मर करके भगवान की गोद में पहुंचेंगे और मगह में देह का त्याग करके श्री कबीरदासी अविनाशी की गोद में जाकर विराजमान हो गए और आगे कह रहे हैं मीठो अरुकती भरोसाई अरुखे रथ परमार्थ सुलभ राम नाम के प्रेम दो चीजें हैं मीठो और कठवती एक मीठा और एक कठोरता मीठा व्यवहार और कठोरता युक्त व्यवहार एक साथ संभव है क्या कम संभव है जिन लोगों का कठोरता का स्वभाव बन जाता है वो तो सहजहू चितवत मनहु रिसोते तुलसीदास जी ने कहा सहजहू चितवत मनहु रिसों वो स्वाभाविक देखते हो लगता है गुस्सा में भर करके देख रहे हैं जैसे परेशानियों का अभ्यास हो गया उसी तरह से रहने का तो सहज हूं चितवत मनोवृतों से और बहुत से लोगों का अभ्यास बहुत मीठे स्वभाव का वो कठोरता नहीं कर सकते हमारे पूज्य भक्तमाली जी में बड़ी मिठास थी वो कठोरता जीवन में कभी किसी पे की नहीं उन्होंने अभ्यास ही नहीं था कठोरता का अभ्यास नहीं था तो मृदुता मिठास और कठोरता दोनों एक साथ संभव नहीं है राजधिकार रोताई अरु छेम रोताई माने राज्याधिकार और छेम माने कुशलता राज्यधिकार और कुशलता दोनों एक साथ संभव नहीं है हम आपको लगता है कि जो राजा लोग हैं बड़े प्रसन्न हैं राजाओं के मन से पूछो कितने परेशान हैं सुनकर के लोग पहुंचते हैं अविश्वास प्रस्ताव उनके विरुद्ध रख दिया जाता है और कहीं विश्वास प्रस्ताव हार गए तो कैसी धड़कन चलती होगी वो तो वही अनुभव करते होंगे चुनाव परिणाम आने के पहले क्या उनके अनचित्र की स्थिति रहती होगी रोहताई और क्षेम राजाधिकार प्रशासक भी बन जाएं और भीतर से क्षेम भी हो जाए ये दोनों एक साथ संभव नहीं है लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भैया स्वार्थ और परमार्थ भी एक साथ नहीं बनते परमार्थ के लिए स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा और विशुद्ध स्वार्थी लोग होते हैं वो परमार्थ को किनारे कर देते हैं ये स्वार्थ परमार्थ परस्पर विरुद्ध धर्म है मृदुता कठोरता दोनों परस्पर विरुद्ध धर्म है रोताई राज्यधिकार और खेम ये भी परस्पर विरुद्ध धर्म है लेकिन चाहे जितने विरुद्ध धर्म हो श्री राम नाम का आश्रय ले तो स्वार्थ भी सिद्ध हो जाएगा और परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं आपने पहले भी सुना की लूगा रोटी नीके राखे आगे हूँ कि वेद के भलो हुए है तेरो ताते आनंद रहते हों गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान के शरण में हो जाओ भगवान के नाम का आश्रय लो अन्न वस्त्र का अभाव भगवान नहीं होने देंगे आगे हूँ कि वेद के और आगे तुम्हारा कल्याण होगा ये वेद इसकी जिम्मेवारी ले रहे हैं बस इतनी सी बात को विचार करके मैं आनंद में रहता हूँ तुलसीदासी के विनय पत्रिका में पूज्य वृंदावन के एक महान नामनिष्ठ सिद्ध संत परम पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा महाराज कहा करते थे वो कहते थे कि बहुत अच्छी बात बाबा की वाणी से बहुत अच्छी लगती थी उड़ीसा का शरीर था उनका बाबा का और बड़े विद्वान थे और बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे मन वैराग्य का त्याग का भजन का साक्षात स्वरूप थे बाबा हमारे वृंदावन की तो शोभा थे एक प्रसंग उनके जीवन का ऐसा है बाबा राधा कुंड में रह के भजन करते थे यहाँ गोविंद कुंड में ये राज्य में गोविंद कुंड है ना एक कुटिया में रह की पुरानी बात है बाबा भजन करते थे मांगते किसी से थे नहीं द्रव्य का स्पर्श करते नहीं थे मधुकरी मांगते थे रात्रि में सूर्यास्त के बाद अंधेरे में मधुकरी मांगने जाते थे 24 घंटे में एक बार तो वस्त्र उनका इतना मतलब जीर्ण शीर्ण हो गया कि एक बार भोर में गोविंद कुंड स्नान करके आ रहे थे उनकी ऊपर की जो कौपीन है वो इतनी अधिक सड़ गई थी दो तीन जगह से गांठ बांध बंधी हुई थी वो टूट के गिर गई वस्त्र भी फट गया अब दिगंबर हो गए अब बाबा के पास दूसरा वस्त्र नहीं था बाबा ने किसी को कहा नहीं और जाकर अंधेरे में अपनी गोठरी में बंद हो गए वहीं हरिनाम करने लगे मन में सोचा की मांगना है नहीं अच्छा हुआ अब मांगने का चक्कर खरीदे ही राम राम करेंगे बैठ गए बाबा भजन ब्रिजवासी जानते हो कैसे होते हैं भैया जी ब्रजवासी कैसे होते हैं कहावत है ब्रिजवासियों के बारे में ब्रिजवासी समदाता नहीं क्या ब्रजवासी सम दाता नहीं पर बिन मांगे देता नहीं बोलो वृन्दावन बिहारी तुम चाहे किते दिनांक तक घर में भूखे परेरो मधुकरी मांग हुए जा हुए तो ब्रजवासी टुकड़ा दे देंगे और नहीं तो मेरे बाबा जी ब्रज में है भजन करें कौन कौन को ठेका ले बिचारे तो ब्रजवासी सम दाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं, मांगने जाओगे कौन ध्यान करता तमाम बाबा जी मैं तो करी करने आते तो किसी को पता नहीं बाबा ऐसे इतने तो भजन कर रहे तीन चार दिन गतित हो गए भजन करते करते चौथे दिन एक लाली आई दस हाथ का अचला सफेद कॉफी बहिर सब लेके आई और कुछ पकवान पक्की मधुकरी लेके आई बाबा ओ बाबा मेरी मैया ने भेजो ले और तू जो है कपड़ा ना है तेरे ये तो कपड़ा है हमारे घर में उत्सव है सबेरे सबेरे तो बाबा ने वहीं से आवाज लगाई राजेश्याम राजेशम यहां मताओ अब हम हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं है बाबा हमें सब पता है और कोठी खो, खोल के और भीतर रखे अब बाबा आश्चर्य अपने मन में करें कि हमने कुंडी भीतर से बंद करी कमरे की ये बिना हमारे खोले कैसे खुल गई भीतर से कुंडी बंद है तो खोलने पे तो खुलेगी भीतर से तो खोली नहीं अब वो लाली सामान सामग्री धर के चलेगी बाबा ने उपयोग तो कर लिया फिर गोविंदपुर में स्नान करने भी गए और आहार भी ले लिया लेकिन मन में विचार करने लगे कि ये कैसे पता इतना बढ़िया सूती कपड़ा जैसा हम पहनते हैं वही वस्तु तो, तो।, तो बाबा बहुत विकल हो गए कि ये कौन था जो कौन लाली देके गई तो बाबा जैसे ही थोड़ी पाकर के इतने दिन से पाया नहीं था पा थोड़ा सा विश्राम किए तो साक्षात से ही लाड़ पधारी स्वप्न में का बाबा मैं ही लेकर आई थी अब तुम्हारा भजन पूरा हो गया जाओ वृंदावन बात करो ये बात पता नहीं है लोगों को शायद सबको पता नहीं है पर दास को बाबा की कृपा से भगवत कृपा से पता है ऐसे संत थे बाबा अब वो जीवन था बाबा का तो बाबा कहते थे इस बात को कि पति समझता है कि मेरी पत्नी उत्तम पतिव्रता नहीं है लेकिन फिर भी वह पति उसे अन्न वस्त्र आभूषण जो आवश्यकता होती वो देता है क्यों देता है नहीं देगा तो उसकी बदनामी कम होगी पति की बदनामी व्यव ये तो सेठ जी है और उनकी गृहणी देखो फटे लता पैरे ढोल रही बताओ दिवाली पर भी कोई सोने का आभूषण शरीर पर नहीं है तो निंदा किसकी होगी उसके पति की होगी तो बोले ऐसे ही जितने वैष्णव हैं सब सधवा स्त्री के समान हैं पर हम लोग प्रतिब्रता तो नहीं बन पाए भोगों में मन लगा हुआ है कुलता स्त्री के समान है पर ठाकुर जी अपनी बदनामी के डर से हम लोगों को अन्न वस्त्र सब कुछ दे रहे हैं ऐसा बाबा कह के गदगद हो जाते थे कहते थे बड़े बड़े अकाल हमने देखे और प्रजा पर बड़ा संकट देखा पर साधुओं को अकाल में भूखे मरते हमने कभी नहीं देखा अकाल में भंडारे ज्यादा होते ये देखा हमने क्यों कहते ठाकुर जी को चिंता रहती है हमारे नाम पर घर द्वार छोड़ा है इनका हमसे संबंध है ये भूखे नंगे डोलेंगे तो हमारी बदनामी होगी बोले संसारी मनुष्य भी अपनी बदनामी से डरता तो ठाकुर जी क्यों नहीं डरेंगे ऐसा बाबा बोलते थे यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मीखो अरु अरु भरोसाई स्वार्थ परमारथ सुलभ राम नाम के पर, पर स्वार्थ परमार्थ दोनों हस्तगत हो जाएंगे राम नाम से प्रेम करने से राम नाम सुमिरत सुजस भाजन भय कुजाति कुतर्क सुरपुर राजमग लहत भुवन विख्यात कहते राम नाम का स्मरण करने वाले कुजाति भी सुजस के भाजन हो गए कुजाति सुजाति माने हीन जातियों में जन्म लेने वाले लोग भी भगवान के नाम का आश्रय लेकर परम पवित्र हो गए अभी आपने इसी कथा के क्रम में स्वपच वाल्मीकि की, की चर्चा सुनी थी कि उनके भोजन से यधिस्थिर का राजस्व यज्ञ पूर्ण हुआ कितनी ऊंची बात है शबरी की महिमा कितनी हो गई निषाद की महिमा कितनी हो गई गुह की महिमा कितनी हो गई ये सब कुजाती में जन्म लेने वाले लेकिन राम राम करके ये भी परम पूजनीय हो गई देवहूति माता क्या कह रही अहो बतस्वपचोतो पचो तो गरिया यज्ञ हुआ वर्तते नाम से पिस्तपते सन आर्या ब्रह्मान सुर नाम भले ही उनका जन्म चांडाल पर में ही क्यों ना हुआ हो किंतु यदि उनकी जिहुआ के अग्रभाग पर हरि नाम का नर्तन होता रहता है राम कृष्ण गोविंद मधुसूदन मुकुंद वासुदेव आदि पवित्र नाम प्रकट होते रहते हैं तो कहते हैं अहो बतस्वपचोतो स्वपचो तो गरीयान यज्ञ वर्तते नाम कुभ्यम सेपु तपहा कोई तपस्या बाकी नहीं है सारी तपस्या उसकी होगी जुहबु यज्ञों में आहुति देने का अधिकार नहीं है पर उसके द्वारा संपूर्ण यज्ञ सभी संपादित हो गए शस्नु हू सारी धरती के तीर्थों में स्नान हो गया संपूर्ण वेदों का सस्वर पारायण का पुण्य उसको मिल गया कौन नाम ग्रणंती ये थे जो आपके नाम का कीर्तन करते हैं तो राम नाम सुमिरत सुजस भाजन भय तुजात कुतरक सुरपुर राजमग लहत भुवन विख्यात हाँ हाँ हाँ स्वर्ग के मार्ग में कोई बुरा वृक्ष हो तो मान लो स्वर्ग के रास्ते में कोई सामान्य बबूल जैसा वृक्ष हो तो भी तो वह श्रेष्ठ हो जाता है क्योंकि स्वर्ग के पथ पर वो लगा हुआ है और मान लो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवास के मुख्य द्वार पर कोई सामान्य वृक्ष लगा हुआ हो तो ये तो लोग कहते वहां चले जाओ कहां बोले वो है महाराज का भवन कौन सा है तो जहां बबूर का पेड़ लगा है तो वो कुजाती जो कुवृक्ष है वो भी स्वर्ग के रास्ते का वृक्ष होने से आदर का पात्र बन जाता है अथवा राजपथ का वृक्ष होने से राजमहल के पथका वृक्ष होने से आदर का पात्र बन जाता है ऐसे ही किसी का जन्म कहीं भी क्यों न हो भक्ति के राजमार्ग पर जो उग गया उसका महत्व बढ़ गया जो ठाकुर जी के रघुनाथ जी के राजद्वार का वृक्ष बन गया उसका महत्व बन गया ये प्रत्यक्ष है कुतरक सुरपुर राजमग लहत भुवन विख्यात वो त्रिभुवन में विख्यात हो जाता है इसलिए स्वारथ सुख सपने हूं अगम परमारथ न प्रवेश राम नाम सुमिरत मिट ही तुलसी कठिन कले हा बहुत से लोग ऐसे होते हैं तो उनके भाग्य में सांसारिक सुख नहीं लिखा होता है जागृत में तो नहीं होता है सपने हूं अगम वैसे अभागे होते हैं कि स्वप्न में भी उनको वो सुख नहीं मिलता तो संसार का सुख तो मिला नहीं और परमार्थन प्रवेश परमार्थ में उनका प्रवेश नहीं है लेकिन ऐसे भाग्यहीन प्राणी जिनके भाग्य में जागृत में तो सुख है ही नहीं स्वप्न में भी सुख नहीं है और परमार्थ में उनका प्रवेश नहीं है ऐसे भाग्यहीन प्राणी भी हरि नाम लेने लग जाएं, राम नाम का जप करने लग जाएं, तो गोस्वामी जी कहते हैं उनका स्वार्थ भी बन जाएगा उनका परमार्थ भी बन जाएगा उनको स्वप्न में भी दुख नहीं होगा निरंतर आनंद में रहेंगे और इसके बाद जब देह अपनी अवधि को पूर्ण करेगा तो भगवान की अंक को प्राप्त करके धन याद धन्य हो जाएंगे इसलिए राम नाम सुमरत मिटही तुलसी कठिन कलेश एक कठिन कलेश क्या है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे यही कठिन कलेश है और एक दोहे में तो विचित्र बात कह रहे हैं गोस्वामी जी कहते अरे तुलसीदास अपने आप से कह रहे हैं कि तू सबको मेरा मेरा कहता है कि ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है परंतु मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं अपने आप से पूछ रहा रहे कि मैं तुझसे ही पूछता हूं कि तू कौन है तेरा नाम क्या है तू अमुक अमुक को कहता है कि मेरा है मेरा है मेरा है और तू कौन है तेरा क्या है तू अपना परिषद है अपना नाम बता तो गोस्वामी जी कहते जब हमने अपने आप से अपना परिचय पूछा तो हमारा आपा मौन हो गया मैं क्या परिचय दूं यदि देह बुद्धि से परिचय दूं तो देह तो पंच तत्व से बना हुआ है सप्त धातुओं से विनिर्मित है और जो पंच तत्व और धातु विनिर्मित हमारा देह है वही पंच पंचभूत और सप्त धातु विनिवृत्त दूसरे शरीर भी है तो हमारे शरीर में और उन शरीरों में भेद क्या हुआ है? तो अलग से शरीर का भेद जब रही नहीं तो शरीर का परिचय क्या परिचय हुआ है? शरीर को लेकर परिचय नहीं दिया जा सकता अरे भाई तुम पृथ्वी हो कि तुम जल हो कि तुम तेज हो कि तुम वायु हो कि तुम आकाश हो क्या हो तुम क्या हो रक्त मज्जा वसा मांस मेदा क्या हो तुम चर्म अस्थि क्या हो ज्ञान कर्म कर्मेंद्री में से तुम क्या हो अपना परिचय दो मौन हो जाएगा क्योंकि जीव का वास्तविक परिचय है ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविना फिर भी संसार का व्यवहार संपादित करने के लिए कोई नाम रख दिया जाता है तो क्या वह उस व्यक्ति का नाम हो गया क्या नाम भी नहीं आपका नाम श्री मदन मोहन जी है आप मदन मोहन जी हैं अरे भैया मदन मोहन जी तो करोली में बोलो भक्तवत्सल भगवान की आपका नाम रख दिया मदन मोहन जी बार बार मदन मोहन जी का स्मरण हो जाए इसके लिए नाम रखा ना मदन मोहन जी आप तो मदन मोहन जी नहीं है आप कुंज विहारी जी हैं अरे जो कुंज विहारी है वही कुंज विहारी रहेंगे हम कुंज विहारी नहीं हैं। नाम भी केवल व्यवहार के लिए रखा है नाम भी भगवान में ही घटित हो रहा है तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तू सबको मेरा मेरा कह रहा है अरे तू अपना परिचय तो दो कि तू कौन है जब अपना परिचय अपने आप से पूछता हूं तो मौन हो जाता हूं अब मौन होकर क्या करो बोरे अब बोलना छोड़ दो अब राम राम राम, सीता राम राम राम सीता राम राम राम सीता राम। कैसी सुसाधनी समझे कै तुलसी जपुरा सुख हो जाओ और राम नाम का जब कर इन्हीं शब्दों के साथ आज संपन्न करते हैं कुछ दोहे इतने अच्छे हैं कि हम चाहते थे थे कि हम आज ही पूरा कर दें लेकिन अब हम आज नहीं कर सकेंगे विलंब हो गया कल पूरा करेंगे और बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं और कल भगवान ने चाहा तो दोहावली को पूर्ण करके जो रामाज्ञा प्रश्नावली उसमें भी कुछ है अन्य जो जगह नाम की बात कही है उसको भी कहने का प्रयास करेंगे आगे जैसी भगवान कीक्षा इच्छा यही विराम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरण और उसके पूर्व पांच सात मिनट जितनी है इनको तुम्हारी कुछ तो करेंगे